नारायण नारायण आज का विषय है नुक्ताचीनी की कुछ सीमा हो भगवान अपना बनाने का प्रयत्न करें अभिमान छोड़कर यदि ऐसा प्रयत्न किया गया तो तो सदगुरु की कृपा होती ही है सतगुरु ने यदि कहा कि एक विशिष्ट साधन करते रहो और हम वह साधन हट से करते रहे और हमने अपने विचार वैसे ही रखे उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो भगवान के प्रति हमें प्रेम कैसे निर्माण होगा चार पांच साल बहुत परिश्रम किए विषयों से अलिप्त रहा किंतु तो विशेष अनुभव नहीं आ रहा ऐसा यदि कहते रहे तो साधन की शक्ति कम होती है और निष्ठा घटती रहती है हमारी यह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि जो कुछ होने वाला है वह की कृपा से और उनकी प्रेरणा भगवंत ही हमें साधन के प्रति प्रेम देता है पहले हम साधन नहीं करते थे अब वह हम करने लगे हैं ऐसा साधन के बारे में अभिमान करने लगे तो उसका क्या उपयोग सदगुरु के चरण कमनों पर एक बार अपना माथा रख दिया तो कुछ लोगों का काम शीघ्र हो जाता है और कुछ लोगों का शीघ्र नहीं होता तब सदगुरु पक्षपात करते हैं ऐसा कह सकते हैं हमें सोचना चाहिए कि हमारी ही कहीं गलती हो रही है आज तक ऐसा लगता था कि भगवान का नाम स्मरण करना अच्छा है लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई अर्थात नाम स्मरण नहीं किया गया तो अब भगवान की असीम कृपा से नाम स्मरण करने लगा हूँ ऐसा क्यों ना समझें गृहस्थी में कुछ धीरज चाहिए हम भगवान के स्मरण में निर्भय होकर रहें बहुत नुकताचीनी करने से नुकसान होता है विद्या का फल क्या जो हमें तो हमें जो अच्छा लगता है वह नुकताचीनी न करते हुए स्वीकृत करना और जो अच्छा नहीं लगता उसकी नुकताची करते रहना चीनी कुछ समय तक ही हो। यदि वह सीमा पार कर गई तो हम क्या बोलते हैं? यह हमें ही नहीं समझता। एक लड़का प्रतिदिन कसरत करने व्यायामशाला में जाता है अच्छा दूध पीता है घी खाता है फिर भी यह दिन ब दिन दुबला होता पतला होता हो तो उसे कुछ बीमारी है ऐसा निश्चित समझना चाहिए उसी प्रकार आजकल प्रगति के युग में मनुष्य पानी पर हवा में जहां तहां बहुत गति से जा रहा है यह बात सत्य है लेकिन वह दिन प्रतिदिन अधिक असंतोषी हो रहा है यह कोई सही सुधार का लक्षण नहीं है परिस्थिति प्रतिकूल हुई इसलिए रोह मत क्योंकि वह बाधा नहीं बनती किसी भी कालखंड में किसी भी परिस्थिति में हम आनंद रूप बन सकते हैं आज तक के हमारे अनुभव का यदि विचार किया जाए तो जो हमने कहा जो हमने किया वह सब हमने ही किया ऐसा थोड़ी ही है अतः परिस्थिति की बहुत चिंता न करते हुए हम अपना कर्तव्य करते रहें अपनी वृत्ति पर उसका परिणाम न होने दें यदि इस वृत्ति का अभ्यास किया तो कुछ ही दिनों में यह सद जाएगा नारायण नारायण